पत्रावली एक श्री सत्तर आला सिंगा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका चार अप्रैल अठारह सौ प्रिय आला सिंगा तुम्हारा पत्र अभी मिला कोई व्यक्ति मेरा अनिष्ट करने की चेष्टा कर सकता है तुम इससे मर्डर हो जब तक प्रभु मेरी रक्षा करते हैं मैं अभैद्य रहूँगा अमेरिका के संबंध में तुम्हारी धारणा बहुत अस्पष्ट है यह एक विशाल देश है और यहाँ के अधिकांश मनुष्य धर्म में विशेष रुचि नहीं रखते ईसाई धर्म देश भक्ति के रूप में स्थित है इससे अधिक और कुछ नहीं अब मेरे पुत्र साहस न छोड़ो मुझे सब संप्रदायों के भाष्यों सहित वेदांत सूत्र भेजो मैं ईश्वर के हाथ में हूँ भारत लौटने से क्या लाभ होगा भारत मेरे विचारों को आगे नहीं बढ़ा सकता यह देश मेरे विचारों को उदारतापूर्वक अपनाता है मुझे जब आज्ञा मिलेगी तब मैं वापस आऊँगा तब तक तुम धैर्यपूर्वक और शांत भाव से काम करो यदि मेरे ऊपर कोई आक्रमण करे तो उसके अस्तित्व को एक तरह से भूल जाओ मेरा विचार एक ऐसी सोसाइटी स्थापित करने का है जहाँ वेद और वेदांत के भाष्य सहित लोगों को शिक्षा मिल सके अभी इस भाव से कार्य करो जितने बार तुम्हें दुर्बलता का अनुभव होता है यह समझो कि तुम न केवल अपने आप को बल्कि अपने उद्देश्य को भी हानि पहुंचा रहे हो अनंत शक्ति और श्रद्धा ही सफलता का कारण है सदैव आशीर्वाद पूर्वक विवेकानंद आनंद पूर्वक रहो अपने आदर्श परिस्थित रहो मुख्यतः हमेशा यह याद रखो कि कभी दूसरों को मार्ग दिखाने का या उन पर हुक्म चलाने का यत्न न करना जैसा कि अमेरिकन लोग करते हैं शासन बाश मत करो सबके दास बने रहो एक श्री फ्रांसिस लेगेट को लिखित न्यूयॉर्क 10 अप्रैल अठारह सौ प्रिय मित्र आपने मुझे अपने गांव में निमंत्रित किया है इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में असमर्थ हूँ एक गलत फहमी के कारण कल आना मेरे लिए संभव नहीं कल चालीस पश्चिम नोवी स्ट्रीट में कुमारी एड्रिय के यहाँ मेरा क्लास है कुमारी मैक्उड के कथनानुसार मैंने यह समझा था कि कल क्लास स्थगित किया जा सकता है मुझे खुशी हुई थी किंतु अब ऐसा लगता है कि कुमारी मैकलाउड ने गलत समझा था कुमारी एड्रूज ने आकर बतलाया कि कल किसी भी हालत में क्लास स्थगित नहीं किया जा सकता और क्लास में सम्मिलित होने वाले 50-60 सदस्यों को सूचना भी नहीं दी जा सकती ऐसी हालत में मुझे हार्दिक दुख है मैं आने में असमर्थ हूं। आशा है कुमारी मैकलाउड और श्रीमती स्टारगीज इस अपरिहार्य स्थिति को समझेंगे और अन्यथा नहीं लेंगे परसों अथवा आपकी सुविधा के अनुसार अन्य किसी दिन मैं शहर से आने को तैयार हूँ आपका चिर विश्वास पात्र विवेकानंद